खुश रहो खुशियाँ नमस्कार, आप सुंदर रेडियो सेवन आवाज 107.8 एफ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं तो आज के इस विशेष एक मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ मुंबई से डॉक्टर डॉक्टर कविता वीगे है जिनसे हम लोग बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू थैंक यू सो मच आपने मुझे बुलाया <laughs> कविता जी कैसे हैं आप हाँ मैं बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच आप कैसे हो <laughs> मैं भी अच्छा हूँ हाँ। पहली बार हमारे रेडियो से रूबरू हो रहे हैं सभी लोग सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए अपने बारे में बताइए हम्म, मैं डॉक्टर कविता में एक डेंटिस्ट हूँ मैंने अपना कोर्स जो है बी का वो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मुंबई जीडीसी मुंबई से किया है और अभी मुझे पाँच से छः साल हो गए हैं अपनी प्रैक्टिस करते हुए उसके बाद मैंने यहाँ पे भी ज्वाइन किया था गार्डियन डेंटल कॉलेज अम्बरनाथ और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिनिक खोला है अम्बरनाथ में ही अपना खुद का है अच्छा फैमिली में कौन कौन है आपके हाँ मेरे बच्चे और मैं हम चारों जन यहाँ मेरा एक लड़का है दो लड़किया हैं लड़का अभी काम कर रहा है कंस्ट्रक्शन में है बीबीए कंप्लीटेड है और लड़की जो है उसने रिसर्च में लिया है वो केएम हॉस्पिटल में है अभी शायद उसका कंप्लीट हो जाए अच्छा। आने जून तक उसका कम्प्लीट हो सकता है और जो लास्ट है वो डी पाटिल में है अभी एग्जाम गोइंग है डेटिशियन का कोर्स कर रही है अच्छा अच्छा। हाँ। तो ऐसे हम चारों जन हैं और मैं खुद डेंटिस्ट डॉक्टर हूँ चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने परिवार के बारे में और खुशी हुई कि आपके यहाँ सभी लोग जो है कुछ ना कुछ कर रहे हैं हाँ, थैंक यू थैंक यू, यू सो मच और जैसे कि डेंटिस्ट जब दातों के डॉक्टर है आप तो दाँतों को स्वच्छ सुंदर दिखने के लिए क्या करना चाहिए डेंटल हाइजीन के बारे में कुछ बातें बताइए जैसे हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि दिन में दो बार हमें ब्रश करना है तो मस्ट है दिन में दो बार आप ब्रश करो सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले और हर बार जब भी आप खाना खाते हो या कुछ इन बिटवीन अगर मील वगैरह लेते हो या कुछ भी तो आपको गार्गल करके सात आठ बार तो गारगल करके थूक देना चाहिए तो उस वजह से जो भी फूड लॉजमेंट है वो दांतों के ऊपर नहीं रहे, रहेगा जो दांतों के ऊपर प्लाक जमा करता है और फिर वो प्लाक बहुत सारे उसके ऊपर रिएक्शंस हो गए मुंह में एसिडिक फॉर्म हो जाता है और फिर कैल्कुलस फॉर्म हो जाता है जो दांतों में ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा करके दांतों में सड़न ला सकता है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम दातों की स्वच्छता को ध्यान में रखें दो और... बार तो सबने ब्रश करना ही चाहिए <laughs> एक बार मुश्किल से हो जाता है दो बार बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक बार सवेरे उठने के बाद तो कर ही लेते हैं फिर बीच में ना दिन में ना रात में हमको ध्यान रहता है तो जरूरी है कि या तो सोते वक्त जरूर कर यस यू लेना अच्छा आजकल जैसे कि हम लोग ब्रश करने के लिए ब्रश कोई स्पेशल होना चाहिए टूथपेस्ट कोई स्पेशल होना चाहिए ऐसा कुछ है हाँ ब्रश तो स्पेशल होना ही चाहिए एक तो सॉफ्ट या मीडियम ही यूज करो हार्ड तो मोस्टली कोई यूज मत करो क्योंकि उसमें जो रहता है हार्ड अगर हम यूज करते हैं तो इनेमल कोटिंग उड़ने के चांसेस रहते हैं जो हमारा थर्मल प्रोटेक्शन रहता है दांतों के ऊपर वाला तो वो अगर निकल जाए तो दांतों में सेंसिटिविटी कायम स्वरूप पे आने की चांसेस बहुत रहते हैं उस वजह से ज्यादातर आप जो ब्रश लोगे वो मीडियम या सॉफ्ट और बहुत जेंटली दांतों को साफ करना है ऊपर नीचे राउंड राउंड राउंड मूवमेंट में आप गोलाई के जो इस माध्यम में जो गम से वो गोलाई के अनुसार अगर आप ब्रश करते हो तो दांत के ऊपर का जो ब्लाक है वो आसानी से निकल सकता है हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अच्छा आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये पता चल रहा होगा कि ब्रश कैसे करना चाहिए यानी ब्रश कौन सा यूज करना चाहिए ये सवाल था तो मीडियम या फिर सॉफ्ट आप यूज़ कर सकते हैं तीन चीजें आती शायद मीडियम सॉफ्ट और हार्ड तो हार्ड जो है जैसे डॉक्टर साहबा ने बताया कि उससे आपको नुकसान हो सकता है इसीलिए ज़्यादातर आप मीडियम या फिर सॉफ्ट प्रेस का इस्तेमाल करें तो इससे आपकी दाँतों की जो है सुरक्षा रक्षा दोनों होता रहेगा और दिन में दो बार जरूर कीजिए <laughs> फिलहाल मैं भी एक ही बार करता हूं लेकिन दो बार करना चाहिए नहीं तो फिर डॉक्टर के पास जरूर।, <laughs> जरूर जाना पड़ेगा तो रात में सोते वक्त जो है जैसे कि मुंह पे हम लोग पानी मारी लेते उसी समय में थोड़ा सा ब्रश भी कर लिया करें तो शायद हो सकता है कि आपका दोनों बार ब्रशिंग हो जाएगा और एक बात है कि हर तीन महीने या छह महीने के बाद एक डेंटल चेकअप हर एक ने करना बहुत जरूरी है जो शायद से लोग नहीं करते क्योंकि टाइम नहीं है किसी के पास चेकअप कर दाँतों के तो फिर। प्रति उनकी उदासीनता भी है जो उनको डेंटिस्ट के पास लेके नहीं जाती ठीक है क्यूँकी बत्तीस दांत रहते हैं तो एक कोई खराब हो जाता है तो इतना कुछ टेंशन नहीं लेते लोग लेकिन जब दर्द बढ़ता है तभी वो दौड़ते हैं डेंटिस्ट के पास लेकिन छ महीने में एक बार जाने में सोचते है की छह महीने में डॉक्टर को फीस देना पड़ेगा क्या ठीक फीस तो ऐसे मतलब नहीं रहता है आपको ऐसे थोड़ी है की बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है बहुत सारे डेंटिस्ट इधर भी जाके आप चेकअप करवा सकते करवा हैं, हैं।, हैं।, हैं। है कर चीजें जो आसान ये है ये हेल्थी थिंग है यानी की बहुत सारे लोग अभी क्या है अफेक्टेड है मतलब बहुत ऐसे तो जैसे पान गोवा गुटखा तम्बाकू इसके आदि हो चुके हैं तो उससे दातों में जो मतलब हानि होती है उनके बारे में उन्हें अभी तक ज्ञान नहीं है जो होना चाहिए तो उन्हें ज्ञान देने का काम हम कर रहे हैं अपने क्लिनिक से चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आप बताए और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी दांतों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिल ही रहे होगी और जैसे की हम लोग देखते है की बहुत सारे पीले दाँत हो जाते हैं कभी-कभी और वो इतना पीला हो जाता है चाहे कि तो तो कौन तो तो वो, तो वो कौनसी भी कंपनी से लेकिन उसमें फ्लोराइड होना चाहिए दूसरी जो बात है ऐसी कोई पेस्ट नहीं है की जिससे जो पीलापन है दाँत में निकल वो निकल जाए उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाके उसके ऊपर जो उपचार है वो करना चाहिए करना चाहिए क्योंकि उसका जो उपचार है उसे ब्लीचिंग बोलते हैं जो हमें डेंटल यूनिट में जाके ही करना पड़ता है जिससे टूथपेस्ट या टूथब्रश से नहीं होता नहीं है।, है अगर हम ज्यादा मतलब पीले दाँत हुए और हम जोर जोर से दांत ब्रश करने तो वो दांतों को हानिकारक है गम्स को हानिकारक है ऐसे ही गलत है मतलब आप जो भी है वो डेंटिस्ट के पास जाके ही आपका चेकअप करवाए आपका ट्रीटमेंट करवाए तो ये जो है वो ब्लीचिंग से निकल जाएगा डॉक्टर हाँ, के पास। जो है वो ब्लीचिंग से निकलना हम तो अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा। लोग रोके पीलापन आता क्यूँ है देखो हमारे ना दाँत के तीन पार्ट रहते हैं ऊपर आना जो रहता है वो इनाम रहता है उसके अंदर जो है डेंटिन और उससे भी अंदर रहता है पल्ब अगर इनेमल है वो पूरा वाइट रहता है लेकिन हम ब्रश करते हैं तो हमारा टूथब्रश टेक्निक डिफरेंट डिफरेंट रहता है हर एक का तो उस वजह से इनेमल अगर उड़ जाता है तो अंदर का जो डेंटिन है उसका फ्लोरेंस इनेमल से बाहर आता है तो इसी वजह से वो पीलापन दिखता है ठीक है और कभी कभार तो दांतों में सेंसिटिविटी भी आ जाती है नहीं, नहीं। अच्छा उस वजह से भी ये चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा अच्छा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को आज के इस एपिसोड में हम लोग जैसे कि डेंटल के बारे में यानी दांतों के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है अचानक सा कभी कभी रात में बहुत दर्द हो जाता है, है। तो इसका क्या कारण होता है <laughs> दातों में दर्द इसलिए होता है कि उसमें केरीज होते हैं मतलब सडन आ जाती है और सडन वजह वो जो है ना गहरी जाती है जो अंदर का जो, आ, जो मतलब जो कनाल है वहाँ तक पहुँच जाती है और उसके माध्यम से वो अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हड्डी में जाने के चांसेस रहते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन फैलता है और वो जो इन्फेक्शन है वो फैलते ही रहता है मतलब अगर आप ट्रीटमेंट ना करोगे उसके ऊपर जो दवाई है वो ठीक तरह से नहीं लोगे तो फैलता जाता है और उसमें फिर आपको सूजन आ जाता है गाल में वगैरह तो ये रोकने के लिए हमें पहले तो डेंटिस्ट की सलाह लेनी चाहिए अगर थोड़ा सा भी काला सा डॉट अगर दिखता है दांत के ऊपर तो ये पहली स्टेप है सडन लगने की तो अगर वहाँ पे रोक देते हैं तो वो सडन फैलती नहीं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और भी बहुत सारी बातें हम लोग डॉक्टर साहबा से करेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज वन जीरो सेवन पॉइंट खुश रहो खुशिया बांटो। छुपाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाए हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को बार बार आशाए तूफानों को चिर गे सी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाए लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाए कुछ ऐसा कर के दिखा खुद खुश हो जाए खुदा पुडेरी पुडे पुडे पुडे आवास पुडेरी पुडे पुडे पुडे सौ रेडियो पुडेरी आठ 107.8 एम खुश रहो खुशियां बांटो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है <laughs> एक मुलाकात इस कार्यक्रम में और हमारे खास मेहमान डॉक्टर कविता जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं एज ए डेंटिस्ट वो हमें हाइजीन के बारे में और जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ और दांतों के लिए जैसे कहा जाता है कि बहुत सारी चीजें हमारे बीच में हम लोग सोचते हैं लेकिन फिर भी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के लिए प्रॉपर दाँतों का केयर करने के लिए आपको डेंटिस्ट के पास ही जाना चाहिए उनसे बातें करना चाहिए उनसे रायसलाह लेने से आपके दात जो है सुरक्षित और बहुत लंबा चल सकते हैं लंबा भी चल सकते हैं और देखने के लिए भी सौंदर्य दृष्टि बढ़ाने के लिए भी हमें दांत की बहुत आवश्यकता है जैसे खाना खाने ये तो बहुत बचपन से हमें सिखाया जाता है जी जी जी, जी। तो चलिए अब आगे मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे दांतों के लिए कौन कौन सी चीजें अच्छी होती है दाँतों के लिए खाना मतलब ऐसे नहीं जो भी है हम खाना तो खा सकते है जो भी रूटीन है वैसे खाना तो खा सकते है <laughs> मतलब वो फाइबर फूड जो रहता है जो दांतों के ऊपर जैसे एप्पल में वगैरह हैं खाने फाइबर तो ऐसे इंटरमीट जो हम देते हैं मिल्क वो नहीं देना चाहिए जो नॉर्मल है मतलब जैसे सब्जी रोटी ऐसे छोटे बच्चों में देना चाहिए जिसकी वजह से दात का हेल्थ अच्छा रहता है नहीं तो बचपन से क्या होता है फिर वो सडन लगने को चांसेस रहते हैं जो मतलब चिक्की स्टिक्की च्विंगम वाले जो फूड्स रहते हैं वो ज्यादा माइक्रो ऑर्गेजम्स मतलब मीठापन की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मुंह में बढ़ते हैं और वो दांत के सड़न के लिए कारण बन जाते हैं जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हाँ। आशा करता हूँ हमारे सभी छोटे बच्चे अगर सुन रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें आप खाना जो नॉर्मल आपको घर में खाना दाल चावल चपाती सब्जी ये सब खा सकते हैं लेकिन बीच बीच में जैसे आइसक्रीम हो गया चॉकलेट्स हो गया वो अगर थोड़ा सा ज्यादा खा लेते हैं तो दातों का प्रॉब्लम होना शुरू हो सकता है तो उनके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दे और खा भी लेते हैं तो मुझे लगता है दो बार ब्रश कर लेना चाहिए नहीं? हाँ <laughs> और जैसे मैंने कहा की मतलब हाँ। गारगल करके थूक देना चाहिए हुँ, मतलब सात आठ बार आप पानी मुँह में लेके गुड़ना करके थूक दो ऐसे तो भी प्रिकॉशन हो हाँ, प्रकॉशन हो जाता है खाना मना नहीं है लेकिन खाने के बाद सफाई जरूरी है तो वो आप ध्यान रखेंगे तो फिर भले आप खा सकते हैं तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे ओरल हाइजीन के लिए ज़रूरी हैं जब भी खाना खा लेते हैं तब भी आप थोड़ा सा गुलनी कर ले थोड़ा सा सफाई कर ले अपने दांतों की तो अच्छा रहता है एक आदत बना ले आप हर खाने के बाद एवरी मील के बाद आप थोड़ा सा गारगल कर ले तो ये आपके लिए आपके दाँतों का जो सेहत है उसके लिए बहुत अच्छा है तो डॉक्टर साहबा जैसे कि मुंबई से आई हुई है हमारे साथ बातें कर रही है और मैं बी डी एस का हाँ. तो मेरा नंबर लग गया और मैंने वही कंटिन्यू कर दिया अच्छा अच्छा हाँ. <laughs> बचपन से मुझे बहुत ऐसे डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनना है एक ऐसे एक जुनून था की मुझे डॉक्टर बनना है और फिर आपको शायद पता है कि इन बिटवीन मेरा शादी शादी हो हो हो गया, के बाद बच्चे गए, गए, वो डिसकंटिन्यू और फिर मैंने डीएड भी किया है सो आई वाज टीचर फॉर सेवन टू तो एट इयर्स, हाँ इन डिफरेंट स्कूल्स तो फिर उसके बाद मैंने री कंटिन्यूएशन किया जीडीसी मुंबई में जहाँ पे डॉक्टर मानसिंह पवार जी सर ने मुझे ये सुनहरा चांस दे दिया अच्छा। और मैं डॉक्टर बन गई अरे वाह हाँ। मतलब मैंने बहुत पढ़ाई किया और बहुत लगन से जो भी मुझको मिला है वो मैंने एक्सेप्ट किया है लाइफ में और उसको मतलब मैं अपना मतलब एक उसको ढांचे में ढालना है वैसे मैंने किया है और सब कुछ मुझे आसानी से मिल रहा है, <laughs> है, <फिर> <laughs> हाँ, <ऐसे। laughs> है जिन्होंने हाँ। जो है उसके बाद फिर से रिकन्टीन्यू किया उन्होंने और फिर डेंटिस्ट का जो पढ़ाई है वो पूरा करके और खुद का तेरह साल का गैप हुआ था मेरा अच्छा उसके बाद उसके बाद मेरा लड़का जब टेंथ में था तब मैंने रिकंटिन्यूएशन किया तो फिर अभी कहाँ पर आपका क्लिनिक है मेरा क्लिनिक अम्बरनाथ में है स्लम एरिया में है जहाँ पे मैं लोगों की सेवा कर सकूँ ऐसी जगह पे मैंने क्लिनिक डाल दिया है अच्छा, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग हैं, जो दांतों के लिए मतलब ट्रीटमेंट करने के लिए वंचित रहते हैं, जिनको अपनी और लाने के लिए मैंने उनका मतलब ज्ञान भी बढ़ाना है और उनका ट्रीटमेंट भी करना है साथ में इसीलिए मैंने इसे स्लम एरिया में अपना क्लिनिक डाल दिया है चलिए बहुत सारी बातें हो गई डेंटिस्ट के बारे में अब मैं पर्सनल बातें पूछना आपसे कि आपका क्या -क्या है? मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए यहाँ तक मैं पढ़ाई कर चुकी हूँ और लिखना भी बहुत अच्छा लगता है मैं बहुत सारी कविताएं लिखती हूँ लेख लिखती हूँ जो पेपर्स में भी आ चुके हैं और गाना लिखना गाने लिखना बहुत अच्छा लगता है मुझे सिंगिंग करना भी भी भी बहुत अच्छा लगता है तो छोटा सा गाना गाना गाना हमारे श्रोताओं को सुनाइए कोई जो आपके दिल के करीब हो पसंदीदा ऐसे तो मुझे पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं जी उसमें से एक गाना मैं आपको सुनाती हूँ फूल तुम्हारी ही जीवन में हाँ में प्रीत पिया की मेरी अनुरागी मन <laughs> चलिए बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया रजनी गंधा इस एल्बम का टाइटल सॉन्ग आपने सुनाया और शिक्षा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा तो तो तो चलिए जाते-जाते मैं कि कि एक मैसेज मैसेज क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? तो यही रहेगा कि आपके दांत तो आपका शरीर है <laughs> और खेलो मतलब जो भी आपको पसंद आता है वो सब करो लाइफ में और कुछ ऐसी जिंदगी तो एक ही बार मिलती है कुछ ऐसी बातें रहती है की जो हमारे हाथ से छूट न जाए उसे पाने की कोशिश करो जैसे मेरे हाथ से मैं डॉक्टर बनूंगी या नहीं बनूंगी ऐसी दुविधा थी तो छूट रहा था लेकिन हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हमने डॉक्टर कविता जी से बातें की काफी अच्छी बातें उन्होंने बताया ओरल हाइजीन के बारे में दातों की स्वच्छता के बारे में उनसे बातें हुई और कौन कौन सी चीजें आप खाते हैं जिससे नुकसान होता है और उससे बचे रहने के लिए भी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई और साथ ही साथ छह महीने में एक बार आपको के पास जाना चाहिए, थोड़ा सा है ना, ना। मतलब कि क्या क्या खाना चाहिए अभी हमने छोटे बच्चों की थी बात की लेकिन बड़े लोग जो गुटखा खाते है तमकू खाते हैं और बहुत सारे ऐसे मतलब प्रॉब्लम उस वजह से जैसे कैंसर जैसे तक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं फिर भी हम शरीर की बात नहीं सुनते शरीर की एक मतलब सेंसिटिविटी रहती है gravity, है है। ग्रेविटी। जो तक तक बाद में नहीं तो उस वजह से कैंसर का प्रोलिफरेशन हो जाता है बॉडी में तो वो चीजों से स्मोकिंग तमकू गुटका मावा गोवा जो भी आप खाते हो वो सब बंद कर दो और मस्त रहो चुस्त रहो तंदुरुस्त रहो <laughs> जी, जी, जी। तो इस तरह से डॉक्टर साहबा से काफी अच्छी बातें हुई और आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लग रहा है और जो भी बातें आपको लग रहा है कि ये सही है उसे जरूर अप्लाई करें और दूसरों तक पहुंचाएं ये बात और इसी के साथ एक बार डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू सर थैंक यू सो मच आपने मुझे बुलाया यहाँ पे बोलने का जो, जो चांस दिया है आई एम वेरी हैप्पी थैंक यू सो मच चलिए आपकी खुशी इसी तरह बरकरार रहे मुस्कुराते रहे आप थैंक यू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 का धड़कन पर पाना मेरी आंटी आंटी आप कहानी सुनाओगी जरूर सुनाऊंगी इधर आओ, बोलो कौन सी कहानी सुनोगे और बंदर की अच्छा जरूर सुनाऊंगी अधिकार ये जब से साजन का हर धर धड़कन पर बना जब से उनके साथ ये भेद तभी जाना मेरे कितना सुख है बंधन में रजनी गल था तुम्हारे जीवन रंगों की प्यार भरी बदली बन सुन की में रजनी दल